दिए जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं दिए जलते हैं फूल खिलते हैं नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के अंक में आपका स्वागत है और मैंने सोचा कि जब आपसे बात करूं तो उसमें कुछ अपने बारे में और कुछ दुनिया के बारे में बातें होनी चाहिए तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया तो मैंने पूरी देखी नहीं और मुझे यकीन है कि आपने मुझसे ज़्यादा ही दुनिया देखी होगी परंतु हर एक का अनुभव अपना अलग अलग होता है और जब हम किसी दूसरे की बात सुनते हैं ना तो होता यह है कि हम दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखने लग जाते हैं तो मैं जब आपसे अपनी बातें कहता हूँ तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूं परंतु मेरा उद्देश्य यह होता है कि आप मेरे नज़रिए से दुनिया को देख सकें तो साहब यहाँ पर पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ दिनों तक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अध्यापन का काम किया और बहुत लंबे समय अपने जीवन में पढ़ाने का काम किया अध्यापन नहीं कहूंगा उसको पढ़ाने का मतलब शिक्षा देने का काम किया कभी पैसे लेकर कभी बिना पैसे के और कभी जबरन जबरन शिक्षा कैसी होती है जबरन शिक्षा ऐसी होती है जबकि सामने वाला आपसे शिक्षा मांग ना रहा हो परंतु आपकी मर्जी है कि आप उसको देना जरूर चाहते हैं तो साहब हमने इस तरह की शिक्षाएं भी दी है अब किसको दी कैसे दी ये सब ना पूछिएगा बस होता यह था कि जब कोई फंस जाता था और अपनी कोई समस्या लेकर आता था चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे छोटा भाई हो चाहे कोई भी हो तो हम सब मौका नहीं चूकते थे तो इस तरह से बहुत से लोगों से मुलाकातें बातें होती रही तो मैंने ये सोचा कि जब आज मैं आपसे अपनी बातें करूंगा तो उसमें अपने कुछ ऐसे अनुभव बताऊं जहां पर कि मैंने शिक्षा दी नहीं बल्कि शिक्षा ली है लोगों से और वो शिक्षा किनसे मिली उसमें सबसे पहला नंबर आता है नहीं नहीं सबसे पहला नंबर तो कहना गलत होगा मगर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन लोगों की जो आपके आसपास रहते हैं यानी आपके पड़ोसी तो आज मैं आपसे अपने कुछ पड़ोसियों के बारे में बात करूंगा अब देखिए शुरुआत तो पड़ोसी जैसी हुई पड़ोसी मतलब जो आपके करीब रहता हो फिजिकली मानसिक तौर से करीब तो बहुत से लोग रहे हैं और परंतु उनको पड़ोसी नहीं कहा जाता पड़ोसी वो है जिससे आप चाहे अनचाहे मिलते रहते हो सुबह दोपहर शाम तो ऐसे पड़ोसी भी हमें बहुत से मिले क्यों भारतीय स्टेट बैंक की महत्ता से बहुत से तबादले होते रहे और जब तबादले होते थे तो पड़ोस भी बदलता था यानी घर बदलते थे और उसके साथ ही, ही पड़ोस भी बदलता था तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही पड़ोस की चर्चा करूंगा और उस पड़ोस की चर्चा में मैं आपको यह बता दूं कि जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनका मैं परिचय पड़ोसी करा कर दू या अपना भाई करा कर दू ये मुझे पता नहीं अब आप सुनिए और यह बताइए कि क्या उनको पड़ोसी कहा जा सकता है तो साहब हुआ यह कि हम तबादला होकर मुरादाबाद से बैंक की बराए मेहरबानी और हमारे उच्चाधिकारियों की नाराजगी इसके कारण बंबई भेज दिए गए उच्चाधिकारियों के अनुसार बम्बई भेजा जाना एक तरह की सज़ा थी तो साहब हम बम्बई चले गए ये बात है सन 2005 के सितंबर महीने की जब सितंबर महीने में 2005 में बम्बई पहुंचे तो मुझे पता था कि बम्बई में मकान मिलने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत दिक्कत होगी भी मगर चूंकि कोई रास्ता था नहीं तो हम साहब बंबई पहुंचे और अपने एक रिश्तेदार साहब के घर जाकर टिक गए और हमने ये तय किया कि उनके घर में रहते हुए दस पंद्रह दिन के अंदर मकान जरूर ढूंढ लेना है साहब हमने मकान ढूंढने की मुहिम शुरू की और उसी वक्त हमारी किस्मत अच्छी थी कि बैंक ने कोई नई बिल्डिंग ली थी जिस बिल्डिंग में अनेक समस्याएं थी यानी उसके बगल में कोई फैक्ट्री थी और वो बिल्डिंग जो थी वो एक गली के अंदर थी और उसके पीछे रेलवे लाइन थी तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता था तो कुछ लोग वहाँ बिल्डिंग में जाना नहीं पसंद कर रहे थे ऐसे ऐसे कुछ झगड़े चल रहे थे हमको पता चला हमने फ़ौरन कहा कि साहब हम उस बिल्डिंग में मकान लेंगे लोगों ने कहा साहब नहीं आप पहले जाकर उस मकान को देख आइए उसके बाद लीजिए हम साहब गए और हमने जब उस बिल्डिंग में पहुँचे तो उस बिल्डिंग का नाम था समृद्ध थी सायन मोहल्ले में वो बिल्डिंग थी और हमारे केंद्रीय कार्यालय से लगभग दस बारह किलोमीटर दूर थी देखिए हम तो पैंतीस किलोमीटर दूर मलाड में रह चुके थे पिछले जन्म में तो जब वहाँ दस बारह किलोमीटर दूर की बिल्डिंग मिली तो हमको तो पहले ही ये खुशी का माहौल हमारे अंदर छा गया कि साहब ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है बहुत करीब है वहाँ पहुँच गए मकान देखा मकान भी अच्छा लगा और हमने आकर हाँ कहा हमको मकान अलाट हो गया और साहब हम अगले दस पंद्रह दिन के अंदर मुरादाबाद जाकर अपना सामान वामान ले आए और पहुंच गए अब साहब हम जब उस बिल्डिंग में पहुंचे तो हमें मकान जो मिला वो सेकंड फ्लोर पर था और हमारे उस फ्लोर पे दो फ्लैट्स थे अगर मुझे सही याद है हमारे मेरे फ्लैट के बगल वाला जो फ्लैट था उसमें हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी श्री मक्कड़ जी थे श्री गुलशन मक्कड़ गुलशन मक्कड़ साहब चंडीगढ़ सर्कल के थे और मेरे ख़्याल से शायद एग्रीकल्चर सेक्श एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे उनसे मुलाकात हुई हंसमुख व्यक्ति तो एज यूज़ुअल बम्बई में काम करने के लोगों का ये होता है कि जब आदमी लोग काम पर चले जाते हैं पत्नियां यदि नौकरी नहीं करती हैं तो सारी सोशलाइजिंग उन्हीं लोगों की वजह से होती है बक्कर साहब से दफ्तर में तो मुलाकात कम ही होती थी क्योंकि वो एक, एक विभाग में थे हम दूसरे विभाग में थे और हम दोनों के विभागों में कोई आ, सामंजस्य नहीं था यानी कोई कारण नहीं होता था कि हम एक दूसरे के विभागों में आए जाएँ तो मुलाकात होती नहीं थी और उसके बाद मक्कड़ साहब का अपना एक ग्रुप था जो उनके चंडीगढ़ सर्कल के लोग थे हमारा एक अपना ग्रुप था क्या था कि हम तो साहब लखनऊ से भी पिटे पिटाई आए थे और पटना वाले भी हमें कुछ अपना सा समझते थे कुछ अपना सा नहीं भी समझते थे तो एक अजीब सा ऐसा माहौल था और हम भी साहब मुरादाबाद से जब आए थे तो कुछ सज़ा याफ्ता थे तो इस नाते से हम भी थोड़े पिटे हुए से रहते थे तो थोड़ा अकेलेपन का माहौल दिन में वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाना कुछ दो चार दोस्त आते थे उनसे कुछ पुराने लोगों से परिचय था खैर इस तरह से ज़िंदगी चलने लगी मक्कर साहब से मुलाकातें होती थीं और होता ये था कि शनिवार रविवार को शनिवार छुट्टी नहीं होती थी मगर शनिवार को हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते थे तो शनिवार को मक्कड़ साहब से मुलाकात हो जाती थी शाम को हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख लेते थे और इतवार को कभी कभार मिल भी लेते थे हुआ ये कि हम लोग कुछ करीब आ गए मतलब हमारी पत्नियों में दोस्ती हो गई और उस दोस्ती के चलते हम लोग एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे बातचीत होने लगी मक्कड़ साहब का बेटा और बेटी उस समय में पढ़ रहे थे और उन बच्चों को देख के भी खुशी होती थी क्योंकि वो अच्छे मतलब देवर वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल और मैं तो ये कहूँगा कि वो बच्चे जितने खुलेपन से मिलते थे और मेरी बेटी एक बेटी तो बाहर थी और एक बेटी पढ़ने अपने कोई ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए गई हुई थी वो भी बाहर थी तो हमारे घर में बच्चे थे नहीं इनके बच्चे हमको अपने बच्चों जैसे लगते थे हुआ ये कि मेरी माँ और पिताजी हमारे पास आए और वे लोग अस, मतलब पिताजी नहीं माता जी अस्वस्थता के कारण आई उनका इलाज शुरू हुआ माता जी के इलाज की वजह से हुआ ये कि उनकी शुगर बहुत ड्विंडल करती थी मतलब कभी बढ़ जाती थी कभी कम हो जाती थी ऐसे एक रात पिताजी ने हमको बुलाया तकरीबन दो ढाई बजे रात को हम अपने कमरे में थे पिताजी और माताजी दूसरे कमरे में थे उन्होंने फोन करके हमें बुलाया उन्होंने कहा कि तुम आकर देखो अम्मा जी को क्या हो गया है तो देखा कि अम्मा जी का मुंह खुला हुआ था और सांस तो चल रही थी परंतु वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी हम लोगों को इतना समझ आया कि ये शुगर कम होने पर ऐसा होता है तो फौरन वो शुगर नापने की मशीन लाए उससे नापा तो पता चला उनकी शुगर तीस हो गई थी साहब हम दौड़े क्योंकि हमको पता था कि शुगर तीस हो जाने का मतलब है आदमी का बहुत बुरा हाल हो जाना और हम लोग परेशान हो गए एकदम हमको लगा इनको ग्लूकोस देना चाहिए और हमारे घर में ग्लूकोस नहीं था तो हम लोगों ने सोचा कि मक्कड़ साहब से पूछते हैं कि मक्कड़ साहब आपके यहाँ ग्लूकोस है दो बजे रात में ढाई बजे मक्कड़ साहब का दरवाज़ा खटखटाने में हिचकेचाहट होनी चाहिए थी हमको मगर हिचकचाहट हुई नहीं हमको उस वक्त लगा ही नहीं कि मक्कड़ साहब कोई और है हमने जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया मक्कड़ साहब आँख मजते हुए आए क्या हुआ जैसे ही मैंने कहा उन्होंने कहा और कुछ तो नहीं है मेरे पास ये फ्रूट जूस है और वो फ्रूट जूस लिया गुरु के पास ग्लूकोस भी था ग्लूकोस डाला उसमें वो फ्रूट जूस पिलाया माता जी को और मेरे ख्याल से मक्कड़ साहब भी आ गए उनकी भाभी जी मतलब उनकी पत्नी भी आ गई और बच्चे डोंट नो बच्चे आए नहीं आए बट सब पूरे चेतन हो गए थे और माताजी को जब पिलाया शुगर उसके बाद में के अंदर उन्होंने खोल दी उन्होंने पूछा, क्या हो गया तुम लोग सब लोग यहाँ हो पागर पा, तो कुछ अस्सी नब्बे ऐसा हो चुका था बट ठीक है ठीक हो गया उसके बाद वो एक पल ऐसा था मुझको ऐसा लगता है कि वो एक पल ऐसा था जबकि मक्कर साहब मेरे भाई जैसे हो गए और मक्कड़ साहब इस बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग आपस में सलाह मशविरा भी करने लगे और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि कभी कभार मैं थोड़ा मैंने शायद आपको पहले बताया है कि बैंक के माहौल में मुझे थोड़ा तनाव भी रहता था और मैं कभी कभार बहुत निराशा और डिप्रेशन में भी चला जाता था तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम बक्कर साहब से बात करो मैंने कहा यार वो मुझे क्या समझाएंगे उन्होंने कहा तुम बात तो करके देखो मैं आपको सच बताता हूं सच मुझ में इतने बात को सुनना समझना जो मैंने उनसे यही सीखा कि किसी भी समस्या को जब बात करेंगे तो वो समस्या खुलकर सामने आ जाएगी जब समस्या खुलकर सामने आएगी तब उसका समाधान भी निकल सकता है और मेरी समस्या तो कोई समस्या नहीं थी वो मेरे समस्या मेरे दिमाग में ही बनती थी और उसका समाधान भी मेरे दिमाग में ही होता था परंतु उसमें मेरी मदद करने के लिए मक्कड़ साहब मौजूद रहते थे मैंने अपनी पत्नी से पूछा आखिरकार तुमने क्यों इनका नाम लिया मुझे क्यों बताया कि मैं इनसे बात करूं उसने कहा कि सिर्फ इसलिए बताया कि इनसे बात करो क्योंकि मैंने इनकी पत्नी के सामने अपनी कुछ समस्याएं रखी तो उन्होंने जो सुझाव दिए उतना सुलझा हुआ विचार उतने सुलझे हुए आ, आ, समाधान बहुत ही कम लोग दे पाते हैं साहब मैं आपको सही बताऊं मैंने लिसनिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था मैं थ्योरी बहुत अच्छी तरह जानता था परंतु लिसनिंग की प्रैक्टिस प्रैक्टिकल जिंदगी में लिसन करना मैंने उनसे सीखा अब इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही एक दुर्घटना पिताजी के साथ हो गई उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और पिताजी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा ऑपरेशन हुआ दस पंद्रह दिन मैं उनके साथ अस्पताल में ही रहा आपको मैं क्या बताऊं मक्कर साहब और मेरे अन्य साथी जो मित्र थे उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा किसी अन्य एपिसोड में बताऊंगा उनके बारे में उस वक्त वो एक ऐसा समय था हमारे ऊपर जबकि मुझे मानसिक फिजिकल शारीरिक और हर तरह के सपोर्ट की जरूरत थी और मक्कड़ साहब ने वास्तव में मुझे एक ऐसा सपोर्ट प्रदान किया है कैसा सपोर्ट दिया जिसका कि मैं कोई जवाब नहीं दे सकता मतलब उसका कोई प्रतिफल मैं उनको तो नहीं दे पाया ना दे सकता हूं उसके बाद हुआ ये कि फिर मेरी माता जी का देहावसान हो गया वो तारीख मुझे आज भी याद है 20 सितंबर और वो दिन था शनिवार का और 20 सितंबर की तारीख याद है क्योंकि माताजी का देहावसान हुआ और उसकी बैंक के लिए ये बात थी कि एक मेमोरेंडम बनता था मैं वो मेमोरेंडम बना रहा था शनिवार के दिन मैंने सोचा कि आज इसको पूरा करके ही जाऊंगा नॉर्मली मैं देर तक नहीं बैठता था ऑफिस में परंतु उस दिन मैं तकरीबन साढ़े तीन बजे तक ऑफिस में बैठा हुआ था साढ़े तीन बजे एक मक्कड़ साहब आए मैंने आश्चर्य से देखा कि मक्कड़ साहब क्यों आए हम लोग मैं और मक्कड़ साहब साथ साथ नहीं जाते थे मैं और हमारे एक मित्र श्री ओ श्रीवास्तव साहब हम दोनों आदमी साथ जाते थे परंतु मक्कड़ साहब आए उस दिन मक्कड़ साहब ने कहा क्या कर रहे हो यार चलना नहीं है क्या मैंने कहा साहब चलता हूं बस ये खत्म कर लू तो चलता हूं बोले नहीं नहीं खत्म हो जाएगा तुम चलो मैंने कहा ठीक है चलिए तो मैंने बंद कर दिया अब कंप्यूटर उम्प्यूटर बंद किया इतने में हमारे एक दो मित्र और थे वो भी आ गए और उन्होंने कहा चलो चले मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज ये सब मुझे लेने के लिए क्यों आए मगर खैर हम लोग साहब उतरे नीचे बिल्डिंग से हम शायद उस वक्त हमारा सेवेंथ फ्लोर पर था और एग्रीकल्चर शायद फ्लोर पे था खैर हम लोग नीचे उतरे एक डबल डेकर बस में बैठे और नॉर्मली सभी लोग कुछ बात करते हुए जाते थे माहौल काफी हल्का रहता था परंतु उस दिन बात मैं तो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलता था परंतु मैं उस दिन शायद कुछ ज़्यादा बोल रहा था और मक्कड़ साहब और मेरे अन्य साथी जो थे वो बहुत कम बोल रहे थे तो केवल मैं और शायद ओएन श्रीवास्तव साहब हम दोनों जो उसी विभाग में थे हम दोनों कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे और खैर हम लोग ट्रेन में आकर बैठ गए ट्रेन में भी माहौल ऐसा ही शांत रहा मक्कड़ साहब ने कोशिश किया कुछ बात हल्की फुल्की करने की परंतु कुछ बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि कोई और बोला नहीं जब मैं सायन स्टेशन पे उतरे हम लोग तो मक्कड़ साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं टैक्सी ले लेते हैं मैंने कहा साहब सायन स्टेशन से घर जाने के लिए टैक्सी वो तो जितनी देर में हम टैक्सी में बैठेंगे उतनी देर में तो घर पहुंच जाएंगे दस मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था मगर खैर हम लोगों ने टैक्सी तो नहीं लिया पैदल ही चले गए थोड़ा तेज तेज चले शायद जब घर पहुंचे तो देखा कि माता जी का देहावसान हो चुका था मक्कड़ साहब की पत्नी ने उनको फोन कर दिया था और मक्कड़ साहब ने और दो तीन लोगों को लेकर के वो मेरे पास आए और वो मुझको ले करके घर पहुंचना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेला पहुंचूं मेरे मुझे समझ नहीं आया पर क्योंकि मेरे सामने ये पहली मृत्यु हुई थी जहां पर कि मुझको ही सब सारा दायित्व निभाना था क्योंकि पिताजी का पैर खराब था और बम्बई में उनका कोई जान पहचान परिचित कुछ नहीं था परंतु विश्वास करिए मेरे मतलब अब तो मैं यही कहूँगा मेरे बड़े भाई पक्कड़ साहब ने आगे बढ़कर समस्त बिल्डिंग के सह, लोगों के सहयोग से किसी ने डॉक्टर का सर्टिफिकेट अरेंज करवाया किसी ने शायद गाड़ी मंगवाई कुछ लोगों ने कुछ इंतज़ाम किए पंडित बुलाया वगैरह वगैरह सब इंतज़ाम हुए और मैं उनको लेकर के मुझे पता भी नहीं था कि शमशान कहाँ है वहाँ पहुंच गया उसके बाद जैसा जैसा लोग कहते गए मैं वैसा वैसा करता गया किसी ने किसी ने मुझसे नहीं कहा कि कितना पैसा लगना है कितना पैसा देना है उनका घर हमारे लिए मतलब हमारे घर के लिए खुल गया और चूंकि ऐसे वक्त में अपने घर में चूल्हा नहीं जलता है तो उनके घर में ही बिल्डिंग के और भी हमारे मित्रों के सहयोग से वहां पे ही सब कुछ होता था खाना बनता था जो भी कुछ था चाय वगैरह वगैरह हम लोग उसके बाद दो तीन दिन रहे वहां पर बंबई में उसके बाद वहां से बनारस चले गए परंतु वो साथ वो सहयोग जो मिला हमको मैं उससे कभी उर्ण नहीं हो सकता हूं अब इसी में आपको एक बात बताऊ ये केवल एक घटना नहीं है बच्चे भी इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं उनके बच्चों ने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया मैं उसको भूल नहीं सकता उन्होंने कभी भी मुझे शायद पड़ोसी नहीं समझा था अपना चाचा समझ के ही बात करते थे और सबसे बड़ी बात तो ये हुई मक्कर साहब की बेटी जो डॉक्टर है वो दिल्ली से आई और जब वो आई तो वो हमसे मिलने आई कि अंकल तुम आ गए ऑफिस से और आकर के वास्तव में जैसे बच्चे गले लगकर मिलते हैं वो वैसे मिली उसी तरह से जाते समय वो हमसे उसी तरह से मिलकर गई मक्कड़ साहब ट्रांसफर होकर चले गए और उसके बाद में कोई और भी आया उस फ्लैट में वो बात फिर बाद में कभी बताऊंगा आज तो सिर्फ इतनी ही बात कह सकता हूं मुझको ये सीखने का मौका मिला कि कैसे पड़ोसी से भाई बना जा सकता है आपको कुछ नहीं करना होता आपको केवल अपना दिल खोल देना होता है यानी कि आपको शायद जो मक्कड़ साहब ने किया मेरे साथ उन्होंने मुझे पहले दिन से अपना समझ लिया और उस अपनेपन ने आ, मैं तो यही कह सकता हूँ मेरे ऊपर यह प्रभाव डाला कि मैं उनको सम्मान के साथ आज भी याद करता हूँ और आज भी मुझको लगता है कोई भी खुशी का मौका कोई भी अफसोस का मौका हम साझा करते हैं हम अपने परेशानियां अपने दुख किससे बांटे तो मक्कड़ साहब उन चंद लोगों में से हैं जिनसे हम अपने दुख अपनी परेशानियां बांट लेते हैं पता नहीं उनको कैसा लगता है परंतु मुझको सचमुच पे बहुत हल्का लगता है तो आज मकर साहब को नमस्कार करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी और अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया और आपने सुना कि कैसे मैंने सीखा कुछ नया अपने साथी से अपने दोस्त से अपने से बड़े से और शायद ऐसे ही सीखने के वो जिंदगी कहते हैं नमस्कार धन्यवाद दीए जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं दिये जलते हैं फूल खिलते हैं